उसने तुरंत ही और सवाल दाग दिया और वो लोग कह रहे थे कि आपने स्केट बोर्ड पहना हुआ था आपके दाएं पैर में चोट लगी हुई थी तो क्या आपने सिर्फ एक पैर से स्केटिंग की थी क्या गजब है रूही काफी हैरान और परेशान दिख रही थी उसके पास विक्रांत के लिए ऐसे ढेरों सवाल थे जिसका जवाब वो तुरंत विक्रांत से जानना चाहती थी ठीक है ठीक है शांत हो जाओ विक्रांत ने उसे हाथ से शांत होने का इशारा करते हुए कहा और फिर वो बोल पड़ा एक्चुअली मैं खुद इन सब से काफी कंफ्यूज हूं लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे अभी मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूं उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि केस की सिचुएशन कैसी है और और ऑफिसर अजय कैसे हैं अभी उनका इलाज ही चल रहा है अभी रूही विक्रांत के सवालों का पूरा जवाब दे पाती उससे पहले ही वहाँ पर एक पुलिस के जवान ने बड़ी जल्दबाजी में रूही के बोलने से पहले ही विक्रांत को जवाब दे दिया रोहित ने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने एक लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा पुलिस वाला वर्दी पहने तन के खड़ा था वो देखने में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं था विक्रांत सर कैसे हैं आप आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत दिन से आपका नाम सुन रहा था आज मिलने का मौका मिला है उस पुलिस वाले ने आगे बढ़कर विक्रांत ऐसी हाथ मिलाया और फिर उसके सामने तन सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया विक्रांत को इस पुलिस वाले की आवाज थोड़ी जानी पहचानी से लग रही थी चेहरा तो बिल्कुल अनजान था पुलिस वाले ने खुद ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा मेरा नाम करण ग्रोवर है इंस्पेक्टर करण ग्रोवर अभी फोन पर आपसे बात हो रही थी ना मैं जामनगर के क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य ही हो रहा था कि उससे फोन और बात करने वाला इंस्पेक्टर इतना स्मार्ट और हैंडसम हो सकता है यहाँ तक कि रूही जो कि जल्दी लड़कों की तरफ ध्यान नहीं देती वो भी इंस्पेक्टर करण ग्रोवर को देख अपनी पलखे तक नहीं झपका पा रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो करण के ख्यालों में खो चुकी थी इसके बाद इंस्पेक्टर करण ने रूही से भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया रोही से हाथ मिलाने के बाद इंस्पेक्टर कर्ण ने थोड़ा चिंतित लहजे में कहा मैं अभी अजय सर के कमरे से आ रहा हूं अब उनका ऑपरेशन ही चल रहा है और जब तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर नहीं आ जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता उन्होंने अपना सिर हिलाया और फिर आगे की अपडेट देते हुए कहा उन्हें तो कई गोले लगी है तो अभी कुछ कहना मुश्किल है डॉक्टर से मेरी बात हुई थी तो वो बता रहे थे की ऑपरेशन में कम से कम दस घंटे लग सकते है मैं तो बस यही मना रहा हूँ की अजय सर को कुछ न हो विक्रांत ने भी लेटे लेटे अपना सिर हिला दिया उसे भी अजय की चिंता हो रही थी भले ही ऑफिसर अजय को गोली लुटेरों ने मारी थी लेकिन फिर भी विक्रांत इस बात के लिए खुद को दोषी मान रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा था इस वक्त विक्रांत काफी दुखी था और वो अजय की इस हालत के लिए पूरी तरह से खुद को गुनागार मान रहा था वो मन ही मन बस यही कामना कर रहा था कि, कि किसी तरह से अजय का ऑपरेशन सफल हो जाए बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रूही ने विकांत की तरफ पानी से भरा गिरास बढ़ाते हुए कहा सर पुलिस की नौकरी बहुत रिस्क वाला काम है वो लोग तो हम सबके ऊपर फायरिंग कर रहे थे अगर एक भी गोली मुझे लग जाती तो मैं तो अब तक मर चुकी होती चुप रहो विक्रांत ने रूही को नॉर्मली डांटते हुए चुप करा दिया वो नहीं चाहता था कि रूही इंस्पेक्टर करण के आगे कोई फिजूल की बात करे मिस आप भी पुलिस में इंस्पेक्टर करण को रूही की बातें सुनकर थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही थी रूही ने फिर विक्रांत की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा थोड़ी सावधानी के साथ शब्दों का चयन करते हुए कहा हम लोगों की किस्मत खराब थी हम वहाँ पर बस अपने गवाह से बात करने के लिए गए थे लेकिन हमने तो सोचा भी नहीं था कि वहां पर ये लुटेरे भी पहुंच जाएंगे और सबसे बड़ी बात तो वहाँ नंदू भी पहुंच गया ये तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये तो है किसी ने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा इंस्पेक्टर करण ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा और हम नंदू को सिर्फ विक्रांत सर की वजह से पकड़ पाए वरना वो हमारे हाथ तो कभी नहीं आता और ये भी बात है अगर विक्रांत सर की जगह कोई और होता तो फिर पक्का नंदू भाग जाता इसके लिए तो मैं सर को थैंक यू बोल रहा हूँ फिर करने आगे कहा अभी तक तो मैं बस सर के बारे में सुनता आ रहा था लेकिन आज सर की काबिलियत आंखों से देख ली मैंने आपके वो हेडलेस फीमेल वाले केस की के डिटेल स्टडी की थी और सर आपके हर केस से मैंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है ओ, मैं इतना पॉपुलर हो गया हूँ क्या ने हुए कहा, उसे आज अपने ऊपर गर्व भी हो रहा था अरे सर बहुत ज्यादा इतना तो कम है <laughs> इंस्पेक्टर ने भी हुए कहा, आप ही बताइए अगर आज आपने पहले ही नंदू के प्लान को ना पकड़ा होता तो फिर हम लोग अब तक उसके पीछे चक्कर काट रहे होते और वो पूरी पुलिस टीम को बेवकूफ बना भाग चुका होता हमेशा यही होता है उसके साथ और आज भी यही होता अगर आप ना होते तो उसने फिर से अपना सिर हिलाते हुए कहा पिछले साल भी उसने चार बड़े वारदात किए थे और हम लोग ना तो उसे एक बार भी पकड़ पाए थे और ना ही कभी उसके बारे में कोई क्लू मिला था और लास्ट बार तो जो रॉबरी उसने की थी उसमें तो हम लोगों को ये तक नहीं पता चल सका था कि उसने चुराया क्या है फिर इंस्पेक्टर करण ने अपनी सारी बात समेटते हुए कहा अच्छा तो कम से कम अब तो नंदू हमारी गिरफ्त में आ ही चुका है अब हम उससे सारी सच्चाई जान सकते हैं उसने जितनी रॉबरी की है जितने लोगों को मारा है सब पता चल जाएगा अब तो इस टाइम नंदू है कहा विक्रांत ने फिर अपने गले की तरफ इशारा करते हुए कहा ठीक हुआ इसका इस पर इंस्पेक्टर कहां ने अपना सिर सिरे वो अब बोल सकता है तो अभी उसका इंटेरोगेशन स्टार्ट हो गया है और सर मैं फिर से कह रहा हूँ सर आप कमाल के हैं आपके पास टेन गन और फिर भी आपने उसे पकड़ लिया गजब अभी गन की बात मत करो रूही ने बीच में ही बोलते हुए कहा देखो नंदू अकेला नहीं है उसके साथ पूरी टीम है और वो सब लोग मिलकर काम करते हैं इसलिए यहाँ नंदू की सिक्योरिटी के साथ हम कोई लापरवाही नहीं कर सकते आपको उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अरे आप निश्चिंत रहिए अब इंस्पेक्टर कर ने जवाब दिया इस रूम में काफी हाई सिक्योरिटी है यहाँ अंदर तक कोई नहीं आ सकता और उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं है की पुलिस स्टेशन में घुस कर कुछ करे रू फिर अपना सिर हिलाते हुए तुम समझ नहीं रहे मेरा कहने का मतलब यह है कि कहीं कुछ लोग आकर ऐसी कोशिश ना करें जिससे नंदू कुछ बोल ना पाए जब करण ने रूही की गर्दन पर चाकू चलाने का इशारा करते हुए देखा तब उसे इस मामले का सीरियसनेस समझ में आया उसने फिर बेहद सीरियस होते हुए कहा मैं मैं इस बारे में अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ लेकिन विक्रांत सर मैं यहाँ किसी काम से आया था आप, आपकी सर्जरी थोड़ी देर में होने वाली है तो, तो मैं जानता हूं तुम यहाँ मेरा लिखित रिकॉर्ड लेने के लिए आए हो कोई बात नहीं ले लो मैं खुद भी चाहता हूँ कि कुछ चीजें समझ में आये मुझे भी विक्रांत ने कहा इस पर इंस्पेक्टर करण के चेहरे पर मुस्कुरा छा उठी और फिर उसने राहत की सांस लेते हुए कहा सर बहुत बहुत थैंक यू मैं, मैं इस चीज को लेकर बहुत डरा हुआ था आपके सामने कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था एक्चुअली मैंने आपके बारे में सुना था की आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है सो यहाँ आपसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था फिर मेरे रिपोर्टिंग सर ने मुझे आपके पास भेजा लेकिन सर आप आप सच में बहुत अच्छे हैं। इस पर रूही ने बीच में बोलते हुए कहा तो तुम्हें अब तक लगता था कि सर को गुस्सा बहुत आता है और वो सबसे फालतू में भिड़ते रहते अरे नहीं मेरा ये मतलब नहीं मैंने कब कहा ये इंस्पेक्टर करण ने तुरंत ही अपनी तरफ से बात संभालते हुए कहा विक्रांत सर तो मेरे रोल मॉडल है मैं तो सर का फैन हूँ सर आगे चलकर लीजेंट बनेंगे इंस्पेक्टर करण ने फिर अपना सिर हिलाते हुए कहा मुंह में बड़ाई आ बड़ा रूही ने फिर अपना सिर हिलाते हुए करण को छेड़ना शुरू कर दिया चुप रहो तुम। व इंस्पेक्टर करण की तरफ देखकर कर मुस्कुराते हुए कहा इंस्पेक्टर करण कर आप थोड़ा गलत बोल गए एक्चुअली में आगे जाकर लीजेंट नहीं बनूंगा दरअसल मैं अभी भी लीजेंट ही हूँ न यकीन तो आप मुझे आजमा सकते हैं बिल्कुल सर बिल्कुल विक्रांत <laughs> की बात सुनकर इंस्पेक्टर करण ने थोड़ा लज्जित होते हुए कहा